श्रृति स्मृतिपुराल करुल मे भगवत्द शंकर लोकशंक शंकर पुनः पुनः भगवरात्मे मूर्ति भेद आपत नमः हाय की नम ओरमाराज नमो नारायण ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय तृतीय पाध में अंतिम अधिकरण है यथाश्रया अधिकरणम इसमें कर्म अवबद्ध उपासनाओं के संबंध में क्या नियम है इसका निर्णय लिया है कर्म के साथ जिन उपासनाओं का अनुष्ठान करना है उनको कर्माबद्ध उपासना कहते हैं जैसा कर्म और कर्म का अंग का नियम है वैसे ही इन उपासनाओं का भी नियम होना चाहिए ये पूर्व पक्ष था उसके लिए पूर्व पक्ष ने अनेक हेतु दिए क्योंकि जहां कर्म का विधान है कर्म का प्रयोग विधि है उसी स्थान पे उपासना का भी विधान है तो ऐसे में इसको अलग से अनुष्ठान करना नहीं होगा और कर्म और अंगों का जो नियम है उसी नियम के अनुसार इसका भी अनुष्ठान होना है नहीं तो कर्मांग के साथ उसको संबंध करने का कोई तात्पर्य नहीं आएगा यह सब पूर्वपक्ष का अभिप्राय था इसके लिए पूर्वपक्ष ने हेतु दिया था अंगेश आश्रय भावहा जैसे आश्रय है वैसे ही रहेगा शिष्टेश और एक साथ इनका शासन अनुशासन हुआ है समाहाराज समाधान यानी प्राश्चित्य के संबंध में भी देखा जाए तो अन्य अन्य शाखाओं में या अन्य वेदों में जो कार्य है उनका भी दोनों का संबंध दिखता है जैसे ऋग्वेद का और सामवेद का ऋग्वेद में प्रणव और सामवेद में उदगीत दोनों ओंकार का नाम है इन दोनों का समान रूप से दिखाया है। दोनों को समान रूप से मान करके जैसे छांदों के उपनिषद में कहा गया उस प्रकार जो उपासना करता है उसका सामगान का दोष सामगान में आने वाले स्वरादि का दोष का निवारण होदा के द्वारा ही होता है होदा के स्तवन के द्वारा होदा जिस शमसन को करता है जो ऋग्वेद का जो स्तवन है स्तुति है उसको शमसन शब्द से कहते हैं स्तुति स्तवन कहने पर वो सामवेद का हो जाता है कर्मकांड कहने इस से इस प्रकार से पूर्व पक्ष ने अपने पक्ष रखा था अभी एक और तर्क दे रहे हैं और हेतु दे रहे हैं आगे सूत्र में तो अगले सूत्र के लिए टीका देखिए नीचे टीका है न्यायद्र ने टीका ओंकार उपास्यस्य उपा साधारण्यादी उपासना साधारण्यं समिति अष्ठानमित हेतुअंधर पूर्वपक्ष कहते हैं कि ओंकार जो उपास्य ओंकार है यहां उदीध ओंकार उपास्य है यह ओंकार तो साधारण्य है साधारणसर्वेदों में प्राप्त होता है वेद में वेद शाखाओं में सब में ओंकार है तो सभी वेद में प्राप्त होने वाले साधारण्य है इसलिए उपासना नाम साधारण्यम वेद आ, ये ओंगार संबंधी उपासना भी साधारण होना चाहिए जब ओंकार साधारण है तो ओकार संबंधी उपासनाएं भी साधारण्य होगा इसलिए समुचित्य अनुष्ठान यदि इस हेतु से इन ओंकार के जितने भी उपासनाएं हैं ओंकार के जितने भी उपासनाएं हैं उनको समुच्चय करके मिला करके अनुष्ठान करना चाहिए इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि ओंकार उपास्य है और उपास्य ओंकार सभी वेद में है इस ओंकार के साथ किसी का कोई विरोध नहीं है आ एक वेद में है दूसरे में नहीं है ऐसा नहीं है इसलिए साधारण धर्म है अब उपास्य है तो सभी में मिला करके उपासना करने में क्या दोष है ऐसा तात्पर्य से एक और हेदु दिया है सूत्र है गुण साधारण्य श्रुते गुण शब्द का अर्थ यहां उपासना के लिए आश्रित जो आलंबन है ओंगार उसको यहां गुण लिया गया यानी विद्या का आश्रय है ओंगार वह ओंकार साधारण्य श्रुते वो वेद में साधारण भाव में प्राप्त होता साधारण का अर्थ है समान रूप से प्राप्त होना तो सभी में समान रूप से प्राप्त होता तो आश्रय समान होने पर विद्या समान होने में दोष नहीं है ये पहले निश्चय किया आश्रय एक है आश्रय भिन्न हो तो विद्या भिन्न हो भी सकती है किंतु आश्रय समान रहता है तो विद्या एक हो सकती है इस नियम से गुण साधारण्य श्रुतेश्च एक गुण साधारण्य श्रुति है चकार हेदु को समाप्त करने के लिए विद्यागुण विद्याश्रत मोकार वेद त्रय साधारण श्रावयति श्रुति ऐसे श्रवण कराती है विद्यागुण गुण गुना शब्द से भाषिकार ने उसको विद्यागुण का विद्यागुण का अर्थ विद्या का आश्रय जिसमें आश्रय आश्रित होकर उपासना होती है उसको आश्रय कहना है कि कोई भी आलंबन लेकर उपासना होते है। तो ऐसे आश्रय जो संदम ओंगारम ओंगार को वेदत्रय साधारण श्राव्य वेदत्रय में तीनों वेद में ये साधारण प्राप्त होता है समान रूप से प्राप्त होता है यानी तीनों वेद में मिलता है वो ये प्रसिद्ध है तेने यम त्रयी विद्या वर्तते ओम इश्रावती ओम दिशती ओमितुद्गति छांदोग में ही ये वाक्य आया ये तेन इम विद्या वर्तते इस ओंकार के द्वारा ये तीनों विद्या प्रवर्तित होती है तीनों विद्या माने तीनों वेद तीनों वेदों में जो तीन प्रकार के कर्म है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद मुख्य है इन तीन प्रकार के कर्म होते हैं इसलिए तीनों को लिया तो तीनों वेद में ओमित आश्रावती ओम ऐसे आश्रवण करता है जो अधर्य अद्धर, है अपने कर्म को करने के लिए ओम आश्रावयती ओम ऐसा कहेगा उसी का रुक्ति के लिए कहेगा प्रश्य देने के लिए भी कहेगा तो ऐसे आश्रावण करता है तो यजुर्वेद का हो गया ओम यदि संसती ऋग्वेद का वो जो भी ऋग्वेद का गान करता है मंत्रोच्चारण करता है उसके पहले ओम का उच्चारण करता है और ओम यदि उद्गायती उद्गान करते समय सामवेदी जब उद्गान करता है सामवेद का गान करता है उस समय भी ओम करके आरंभ करता है तो तीनों वेद में है तो तीनों वेदों में ओंगार है और उस, उसी को मिला करके यहां छांदों के में उपासना बतलाई गई है और उस उपासना से अलग फल भी बताया गया है वो बात अलग है किंतु वो साम के साथ मिला करके है तदश्चा आश्रय साधारण्या इस केतु से आश्रय साधारण होने से आश्रित साधारण्य मिति लिंग दर्शनम आश्रित भी साधारण हो जाएगा ओंगार उपासना भी साधारण ओंगार में उपासना करना है तीनों वेद में ओंकार आता है तो तीनों में मिलाकर के उपासना हो रही है तो समुच्चय अपने आप सिद्ध है। वो उपनिषद स्वयं कह रहा है तीनों वेद में है और तीनों को मिलाकर के आप उपासना करो तो आश्रय साधारण्य से आश्रित साधारण्य दोनों फल आ जाएगा ऐसा लिंग दर्शनम यह भी लिंग प्रमाण है साक्षात श्रुदिलिंग यहां प्रमाण है इससे भी यह ज्ञात होता है कि तीनों को मिलाना चाहिए यह एक व्याख्या है अब दूसरी व्याख्या इस सूत्र की करते हैं हा पहले इसकी टीका देखिए टीका में कहा विद्या गुणम इत्या व्याख्या विद्याश्रय टीकाकार कहते हैं यह सूत्र में केवल गुण शब्द आया है अब गुण शब्द से क्या लेना तो भाष्यकार ने गुण शब्द के साथ विद्या शब्द जोड़ दिया स्पष्टता के लिए नहीं तो गुण कोई भी गुण हो सकता है यहां तो प्रसंग से द्रव्य देवता आदि भी आ सकते हैं इसलिए कहा कि विद्या रूप गुण है और उसका अर्थ हो गया विद्या आश्रयम वो भाष्य में स्वयं अर्थ किया है विद्यागुणम छा अर्थ किया वो भाष्य करने की शैली है तो गुण शब्द का अर्थ विद्या में ऐसा कहा और विद्या शब्द का विद्या विद्याश्रय का तो उसका ही ये अर्थ है वो अलग अलग नहीं है इसलिए ऐसे स्थानों में अनुवाद करते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है अनुवाद करते समय ये इसका इसका दोनों का मीनिंग अलग कर दिया तो फिर वाक्य नहीं बनेगा वो विद्या गुण का ही अर्थ है विद्याश्रय विद्या उदगी विद्या। यहां कौन सी विद्या है उद्गीत विद्या है उद्गी उपासना है तेन इ ओ उत्ति तेन यम त्रय विद्या मंत्र में आया उस तेन शब्द से तस शब्द का तृतीय तेना है और वहाँ जो खंडा विचार के लिए है नवम खंड उसमें ओंकार की उपासना आरंभ की गई है इसलिए ओंगार है त्रय विद्या वेद त्रय कर्म इत्य त्रय विद्या का अर्थ है वेद में तीनों वेद में विहित कर्म तीनों वेद का तीन कर्म है तीन प्रकार के कर्म होते हैं वो उनको इधर लिया गया अन्वय मुखे न व्याख्यानम उपसंहरती इस प्रकार अन्वय मुख से व्याख्यान यहां उपसंहर करते हुए का तदश्च आश्रय साधारण्य आश्रित साधारण्य विधि अब आगे दूसरी व्याख्या कर रहे हैं आश्रय साधारण्ये सत्य आश्रित साधारण्य अन्वया ये जो समस्त पद है ना तदश्च आश्रय साधारण्याद आश्रित साधारण्यम इसमें क्या समझना चाहिए कि आश्रय साधारण्य सती हेतु में किया है यद्यपि आश्रय साधारण्याद ऐसा किया है तो आश्रय साधारण्य होने पर आश्रय समान होने पर साधारण्य का अर्थ समान आश्रय समान होने पर आश्रित साधारण्यम आश्रित ओंगार उपासना है उपासना वो भी साधारण समान हो जाएंगे तमेव आश्रय साधारण्य सति आश्रित साधारण्य अभाव रूप व्यतिरेक व्याख्या दृढ़ सूत्र माधत्य अब इसको व्यतिरेक से व्याख्या करेंगे यानी आश्रय साधारण न होने पर आश्रित साधारण नहीं होता यही कहना तदभाव है तदभाव तद तदभाव तद पहले कहा कि आश्रय साधारण रहने से आश्रित भी साधारण होगा अब कहेंगे कि आश्रय साधारण नहीं रहते हैं अनेक स्थान पे तो वहां आश्रित साधारण नहीं होता है तो आश्रय के अनुसार आश्रित होना है यह नियम बताया पहले कई बार इसी को विद्रेक में कहा तमेवा आश्रय साधारण्य अभावे आश्रित साधारण्य अभाव रूप विद्रेक व्याख्या दृढ़ करने के लिए सूत्रमादत्ते अथवा इत्यादि से कहा। अथवा इति इसकी अलग एक व्याख्या हो सकती है दूसरे प्रकार की व्याख्या सूत्र तो ये यदि इमे इर्मगुणा उदीथादयेग साधारण न्यू नै तदह तदाश्रयाण प्रत्यना सहभावः। यदि ये यदि इमे कर्म गुणा कर्म के जो गुण है तीनों वेद में जो कहे हुए कर्म है कर्म के जो स्वरूप है उसमें द्रव्य आदि है गुण तो कर्म का जो गुण है कर्म गुणा पहले तो विद्या गुण ऐसा अर्थ किया अब यहां कर्म गुणा ऐसा किया है तो वही है उदगीतादय कौन है उद्गी कर्म के गुण है कर्म में आए हुए एक एक कार्य है ये अब जो ज्योतिषो में है उसमें सामगान करेंगे सामगान में उद्गी एक अंग है उसका एक स्वरूप है उद्गीत तो ऐसा उद्गीता सर्वे सर्वप्रयोग साधारणा सभी गुण सर्वत्र प्रयोग में साधारण होने से प्रयोग विधि के अनुसार साधारण होने से न स्यूर यदि ऐसा नहीं होता तो ना होता दो, दो, दो ना लगाया कि सर्वप्रयोग साधारणा न यदि सर्वप्रयोग साधारण न होते तो नस्या सद तदाश्रयाणाम प्रत्ययम सभाव है तब तो उसी उसी में आश्रित होने वाले उपासनाओं का प्रत्ययों का प्रत्ययन उपासनाओं का भी साधारण सहभाव नहीं होता किंतु यहां क्या है इसका उल्टा है आश्रय आश्रय साधारण्य भी है इसलिए आश्रय साधारण्य भी होना चाहिए आश्रित साधारण्य है तो आश्रय साधारण्य भी होना चाहिए ऐसा है दोनों हो सकता है तेद उद्गीदय सर्वांग ग्राहिणा प्रयोग सर्वे सर्वप्रयोग साधारणा श्राव्य इसको स्पष्ट करते हैं ये जो उद्गीदि है ये सर्वांग ग्राहिणा सारे अंगों को एक साथ मिलाने के लिए जो प्रयोग विधि होती है ये प्रयोग विधि का अर्थ है सर्वांग ग्रिणा प्रयोग प्रयोग विधि का क्या है संग्रह में आया है जैसे उत्पत्ति विधि है विनियोग विधि है ऐसे प्रयोग विधि है कर्म के संबंध में प्रयोग विधि होते हैं वो बाद में अंत में बताया प्रयोग विधि प्रयोग विधि में क्या है मां क्या लक्षण दिया प्रयोगा प्रांशु प्रयोग प्रासु भाव बोध बोधगा विधि प्रयोग में प्राशुभाव आने के लिए जो विधि होते हैं उसको प्रयोग विधि कहते ये प्रयोग विधि क्या है कि अलग से विधि नहीं होते ये जो उत्पत्ति विधि अंग विधि और प्रधान विधि आदि जो है विधियां हैं इन विधियों को सारे समन, सम्मिलित करके एक करते समय उसको प्रयोग विधि कहते इसी से उसमें प्राशुभाव आता है शुभाव का अर्थ शीघ्र कार्य करने के लिए वो पहले उत्पत्ति विधि में जो कहा है उसके अनुसार आपको अंग विधियों को देखना है जैसे दर्शपूर्ण मासपत्ति विधि है दर्शपूर्ण मास भेजेगा और उसके बाद में अनुयाद प्रयाज आदि विधि है तो यह अनुयाज प्रयाज आदियों विधि और उत्पत्ति विधि इन सबको जानने के बाद पूरा प्रकरण का ज्ञान हो जाएगा तो उस ज्ञान से कर्म में प्राशुभाव आ जाएगा यानी वो कर्म को शीघ्र समय के अनुसार कर सकते हैं इसलिए ये सारे विधियों का सम्मिलित एक विधिभाव आता है उसको प्रयोग विधि करते इसका अंगवाक्य अंगवाक्य के साथ प्रधान वाक्य की एकता ये तो प्रकरण का जो अर्थ है लगभग वही अर्थ इसका भी है इसके अलग विधि वाक्य नहीं होते ऐसा विनियोग विधि अलग है मिलता है उत्पत्ति विधि मिलती है उसमें से विनियोग विधि निकालते हैं और विधि विनियोग विधि में द्वितीय श्रुति तृतीय श्रुति चतुर्थी श्रुति इत्यादि के द्वारा तत्त संबंध करके सब निकाला जाता है विनियोग विधि बहुत विस्तार से है और इन सबका ज्ञान होने के बाद में कार्य करने वाले को स्पष्टता आती है कि पहले क्या करना है अनंतर क्या करना है अनंतर क्या करना है ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो एक के बाद एक कार्य करते जाएगा और जिसको आता नहीं है वो समय के प्रावधान को नहीं रोक सकता है कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा ऐसा हो जाता है। ऐसा आप नित्य कर्म समय पर करते हैं तो आपको पता रहता है अब 20-25 मिनट में ये हो जाएगा और नित्य करने से पता चलेगा 25 मिनट में पक्का समाप्त होगा वो आगे पीछे नहीं होगा यदि नहीं करते हैं तो वो फिर आगे पीछे होता है उनको पता नहीं चलता है, कुछ अधूरा रह जाएगा समय से पहले हो जाएगा फिर कोई कभी बाद में होगा ऐसे से होगा प्रांश भाव नहीं होगा प्राश्वभाव नहीं होगा तो प्राश्वभाव होने के लिए वो प्रयोग विधि को जानना पड़ता है तो सारे प्रयोगों को एक साथ मिला करके जानते हैं। इसी अर्थ में यहां शब्द प्रयोग किया कि यह सर्वप्रयोग साधारण होता है ये सर्वांगीण ग्राही होता है सारे अंगों को एक साथ मिला करके जो ज्ञान प्राप्त करेंगे तब वो प्रयोग वचन वो तब प्रयोग वचन होगा यदि सारे अंगों का ज्ञान है ही नहीं तो आप प्रयोग व जन का ज्ञान आपको नहीं है प्रयोग विधि का ज्ञान नहीं है तो आप कर्म नहीं कर सकते क्योंकि कब क्या करना है कब रुकना है कहां छोड़ना है कोई पता ही नहीं आरंभ कर दिया कोई फिर विलंब हो गया फिर क्या करेंगे ऐसा होता है इसलिए कर्म करने वाले जो कर्मकांडी उनकी दक्षता उसी से मालूम पड़ता है वो समय मुहूर्त पर शुरू करेगा और मुहूर्त पर समाप्त करेगा उसी से होता है और जब समय आया शुरू किया समाप्त हो गया ऐसा नहीं चलता यहाँ का कर्मकांड ऐसा चलता उनको कोई मुहूर्त तो वगैरह नहीं है वो अपने हिसाब से आएंगे वो करेंगे फिर वैसे होता है और समय पर करने का वो वो है नहीं यहाँ ऐसा मुश्किल है ये जो शिवरात्रि करते हैं यहाँ शिवरात्रि में वो ऐसे करते हैं वो चार प्रहर की पूजा चार प्रहर में ही होना चाहिए एक प्रहर के समय में आरंभ करके उसी प्रहर में समाप्त करके फिर उसके बाद में निर्माली निकाल करके फिर अलग हो करना है या ऐसा करते आ, समय पर आएंगे और पूजा एक के बाद एक शुरू करेंगे प्रहर अपना चलता रहेगा या अपनी पूजा अपनी चलते रहे है? ऐसे करता है। तो ऐसा हम लोग तो नहीं कराते हम तो समय पर कराते बीच में जब देना पड़ेगा तो देना है वो ऐसा नहीं करते वो नौ बजे पहले प्रहर होने के बाद शुरू करता और पहले प्रहर हो गया तो फिर दूसरा वो तो फटाफट फिर सब करेगा और चार बजे के पहले चार पूजा समाप्त करके फिर चले जाएगा ऐसे नहीं होता क्योंकि वो समय का उनका कोई ये नहीं प्रहर चार प्रहर पूजा करना मतलब चार पूजा करना है वो काम करना है वो चार करेंगे कैसे भी सब करके चार कर देंगे ऐसे होता ऐसे नहीं होता इसलिए कर्मकांड करने पर ये सब व्यवस्था हो जाती है व्यवस्था के हिसाब से कर्मकांड बहुत आवश्यक होता है अब प्रयोग विधि नहीं जानता है तो वो कैसे करेगा समय उसको पता नहीं है कि ये करने के बाद में इतना समय रहेगा फिर हम ये कर सकते हैं फिर इतना समय रहेगा तो हम ये कर सकते हैं तो वो वो सारे उनकी व्यवस्थित रहते और कोई कई ऐसे एक याग है जो सोम याग जितने में छह दिन में होता है तो वो याग को एक दिन में करते हैं पूरे छह दिन का कार्य को एक ही दिन में करते हैं उस करके बोलते हैं उसको एक ही दिन में करता है तो उसको पूरा पक्का ज्ञान रहना चाहिए अच्छा अभ्यास भी चाहिए अब छह दिन करने वाले काम को एक ही दिन में सारे मिला के करना है तो मुश्किल होता है तो टाइमिंग उसका परफेक्ट रहेगा और सभी कुछ रहेगा सब व्यवस्था ठीक रहेगी तब वो कर सकता है एक दिन में पूरा करते हैं उसका ऐसा तो इस प्रकार से ये जो विधि है जो विधि इसको करने में मदद करता है इसको प्रयोग विधि बोलते हैं तो प्रयोग विधि में ऐसा होता है और जो जिस जो काम में ऐसा विलंब करता है समझ लो आ, सभी में उनका विलंब होता है ऐसा तो विलंब हो गया तो उसकी जिंदगी भी विलंबित हो जाती है जिंदगी में कोई काम समय पर नहीं होता है उनका समय पर फल नहीं मिलेगा और जहां जिस समय में कार्य हुआ ही नहीं है फिर आप उसके फल की प्रतीक्षा कैसे कर सकें तो फल भी समय पर नहीं मिलेगा ना फल चले जाता है क्योंकि समय के अनुसार जो कार्य होना है समय के अनुसार हो गया तभी फल मिलता है और विलंब हो गया तो किसी का फल नहीं मिलेगा जैसा आपको खेती करना है खेती में बीज बोने का जो समय है वो ठीक समय मुहूर्त जो भी होता है उसका उसी समय जाकर के डालेंगे उसी के अनुसार पानी देंगे सब करेंगे तब समय पर आपको फसल मिलेगा और विलंब से डाल दिया या पहले डाल दिया दोनों में नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऋदु का क्रम है इसी प्रकार उदयास्त में इत्यादि को लेकर के भी है तो इन सबका ज्ञान को सर्वांगीण ज्ञान इसको बोलते ये समग्र ज्ञान को जानने वाले जो विधि है वो उसी को प्रयोग विधि कहते हैं और प्रयोग विधि जानने के बाद कार्य होता है तो कहते हैं यहां जो गीध उपासना है इसमें भी यदि प्रयोग विधि देखेंगे तो प्रयोग साधारण यह दिखता है सब मिलाकर के एक ही दिखता तदश्चा आश्रय सहभाव प्रत्यय सहभावी इसलिए आश्रय के साथ होने पर प्रत्यय भी साथ हो जाएगा यानी आश्रय यहां ओंकार एक है और प्रत्यय मनुपासना एक है दोनों तो साथ साथ हो जाए ऐसा पूर्व पक्ष ने अपने पक्ष में यह निर्णय दिया टीका में देखिए थी अब एक ही सूत्र से देखिए दो प्रकार के अर्थ निकाला तात्पर्य एक है लेकिन दो प्रकार का अर्थ निकाला, एक तो विद्या विद्यागुण शब्द से अर्थ किया और दूसरा कर्म गुण शब्द से किया उद्गी नाम अभी तरही साधारण्य मां भूत तो आदि तो साधारण नहीं हो सकता है ना हो तो क्या होगा बोलते यदि ना नहीं है साधारण नहीं है तो तेज उद्गी सर्वांग ग्राहिणा प्रयोग वजने सर्वे सर्व प्रयोग साधारणा श्रावियं थे ये सारे प्रयोग सर्वांगीण देखने पर एक ही साथ श्रवण किया गया कराया गया श्रवण कराया गया इसमें उस अधिकरण तो उसमें ओम इत आश्राव यदि ओमिति यदि संसदी ओम तीनों का एक साथ मिलाकर के कहा गया तो ये उसका आश्रय है उसी का प्रयोग भी है। गुणेन सहयोग गुणिन प्रत्यय से अगमनम सूच्य फलदमा इसलिए गुण के साथ में गुणी का गुणी जो प्रत्यय है गुणिन प्रत्यय से अगमनम <coughs> फलिता महा इसलिए गुण के साथ गुणी का जो प्रत्यय दोनों का संबंध एक करते हैं इसकी सूचना मिलता है इसलिए ये आश्रय के सहभाव से आश्रयी जो वो भी साथ में हो जाना चाहिए तदश्चा आश्रय सहभाव प्रत्यय सहभाव कर्म कर्म और कर्माक के जितने भी आ, वहां प्रयोग है वो समान है समान का अर्थ ये ओंकार की दृष्टि से समान है कर्म तो तीनों वेद का अलग अलग है लेकिन ओंगार की दृष्टि से समान होने पर वहां उपासना भी समान होना चाहिए आगे अभी सिद्धांत कहेगी अब यह विषय ऐसा है कि सामान्य दृष्टि से देखने से पूर्व पक्षी जो कुछ कहा यह ठीक है क्योंकि कर्म है कर्म का अंग है और कर्म के अंग के में उपासना है तो कर्म को अवश्य करना चाहिए तो कर्म अंगों को भी पूरा ही करना चाहिए तब कर्म अंग अवध वासना भी उसी के साथ होना ही चाहिए यह सामान्य दृष्टि है लेकिन इसमें विशेष क्या है इसके लिए कहते हैं यस्मिन उपासना युचि स तद अनुतिष्ठ कहते हैं जिसको जिस उपासना में अभिरुचि है वो उसको करेगा वो कर्म तो कर रहा है इसका मतलब उसी से संबद्ध उपासनाओं का भी अनुष्ठान वो करना ही है ऐसा नियम नहीं है उसमें उसकी अभिरुचि नहीं वो नहीं करना चाहते तो यस्मिन उपासना ये अभिरुचि ही सदा अनुतिष्ठति, ये देखा गया इसलिए सर्वेशा उपासना समुच्चय तु न सारे उपासनाओं का समुच्चय करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता ऐसा कोई वाक्य मिलता आप तो लिंग प्रमाण तीन दिया उसका उत्तर देंगे वो ऐसा तो कोई वाक्य मिलता जो कहता है कि सारे उपासनाओं को मिला करके करो यदि आश्रय समान है तो आश्रय को समान मिलाओ ऐसा वाक्य मिलता आश्रय समान है इसमें विवाद नहीं है ओंकार तो समान है यह तो अलग अलग कहा है तो समान ही है लेकिन उसमें विहिद जो उपासना है वो समान नहीं है उसको समान मानने की आवश्यकता नहीं आप करना चाहते तो करो उदगीना करना तो अच्छी बात है करना तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते इस दृष्टि से सिद्धांत यदि सिद्धांत सिंधाम्दे बताते हैं सूत्र में नवा तत्सहवा श्रुते नवा इसका मतलब ऐसा नहीं होगा यह नवाब पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है तत्साह अश्रुदे है। कहते है, इन सबको सहभाव से उपासना करने के लिए कोई श्रुति नहीं मिलती है न श्रुदेह अश्रुदेह श्रुति प्राप्त नहीं होती है अश्रुदेह यह ये में पंचमी है तत्सहभाव अश्रुदेह साथ साथ उच्चार साथ साथ अनुष्ठान करना है इसके लिए कोई श्रुति वाक्य प्राप्त नहीं होता इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते यद्य लिंग प्रमाण है वो तो है लिंग प्रमाण दिखता है उसको उत्तर देंगे किंतु श्रुति नहीं है नवा यदि पक्ष व्यावर्तनम नवा इस शब्द के द्वारा पक्ष का व्यावर्तन किया जो पूर्व पक्ष कहा था उस पक्ष का व्यावर्तन किया व्यावर्तन मान निवारण हटा देना उसका विरोध करना क्या कहा था कि न यथा आश्रय भावः नाम उपासना नाम भवित मृगति जैसे आश्रय भाव आपने कहा आश्रय एक होने पर उपासना होनी चाहिए ऐसे कहा तो यथा आश्रय भाव आश्रित उपासनाओं का नहीं है आश्रय तो है एक लेकिन उपासना ऐसा नहीं है क्योंकि ओगार की उपासना कहीं उद्गीत के रूप में है कहीं अन्य अन्य रूप में है एक ही प्रकार से तो है कुतः कारण किम सहभाव श्रुति खेदु दिया क्योंकि सहभाव की श्रुति नहीं मिलती है जब तक श्रुति नहीं मिलती है साथ साथ अनुष्ठान करो और नियत रूप से अनुष्ठान करो ऐसी श्रुति नहीं मिलती है तब तक हम उस अनुष्ठान को नहीं मान सकते इसलिए तत् सहभाव आश्रुति है सहभाव की श्रुति प्राप्त नहीं होती यदाहि यथाही त्रिवेदी विहिता अंगानाम स्त्रोत्रादीना सहभाव श्रूय जैसा आपने कहा कि तीनों वेद में विहित त्रिवेदी विहिताना तीनों वेद में विहित अंगों का अंग जैसा स्तोत्रादि है इस स्तोत्रादि आदि स्तुति आदि जो अंग है इन सब का श्रूय दे सहभाव सुनाई देता है सुना जाता है। तो जैसा कि ग्रहवा गृह तम समीय स्त्रोत्र उपा करोती एक जगह कहा ग्रह नाम के पात्र को ग्रहण करके अथवा चमस नाम के पात्र को ये सब पात्र है जो आहूदी डालने के लिए सोम रसाद रखा जाता है इन पात्रों का नाम है ग्रह चमस इत्यादि तो ग्रह व गृहित चमसम वृ उन्नी चमस जो चम्मच जिसको हम चम्मच कहते हैं तो एक लंबा चम्मच जैसा होता है जिसको डालने के लिए प्रयोग करते हैं लेकर के स्त्रोत्र उपाकरोधी स्तोत्र का गान करता है। अब वो स्तोत्र पाठ करके फिर आहुरी डालेंगे तो ग्रह को हाथ में लेकर के ग्रह नाम के पात्र को हाथ में लेकर अथवा चम्मच को ऊपर उठा करके स्तोत्र का पाठ करता है एक आया दूसरा स्तुतम अनुशंसती और स्तुति होने के बाद में जो स्तुति की गई है जिस देवता की स्तुति की गई जो भी हुआ स्तूत होने के बाद में उसमें अनुशंसिद करता है अनुशंसिद करने का अर्थ है ये ऋग्वेदी अपना प्रयोग करता है ऋग्वेदी का जो वहां मंद्रादि प्रयोग है वह मंद्रादि का उच्चारण करता है उसको अनुशमसन करे तो अनुशमसन करेगा फिर प्रस्तोदा सामगा ये प्रेष्य देगा अधन करता हे है हे प्रस्तोता संबोधन सामगाया अब शाम का गान करो वो क्या है वो डालने के लिए हाथ में ये सब पकड़ के ऐसा रखा है उसके बाद में यह करना है ये के कर के। तो पहले समसन हो गया उसके बाद में प्रस्तोदा को करता है प्रस्तोदा सामगाया सामगाया शाम गाय ये गाया क्या है सामगाया गाय तो नहीं हाँ हम्म गाओ गाओ बोले लोट लकार मध्य पुरुष एक बच्चा एदत यज इत्यादि का फिर होदा को कहता है होदा हे होता एदत यज इसका यजन करो ऐसा प्रयोग हो गया सबका हो गया तो ऋग्वेद का आ गया सामवेद का आ गया और यजा आ गया तो यजुर्वेद का भी हो गया नैव उपासनाम भाव श्रुति रास्ती ये सहभाव करने के लिए श्रुति है इन कर्मों के साथ इनके सहभाव तो श्रुति स्पष्ट रूप से कहा है साथ में होना चाहिए लेकिन इसी प्रकार उपासनाओं को साथ साथ करने के लिए कोई श्रुति नहीं मिलती है कोई श्रुति ऐसा है नहीं साथ साथ करो नहीं बोला बोलते हैं कि ऐसा कैसा आपने बोल दिया हमारे पास प्रयोग वचन है प्रयोग विधि है प्रयोग विधि में आ, जो उत्पत्ति विधि है प्रधान विधि अंग विधि सारे विधियों को मिला करके प्रयोग विधि करते तो प्रयोग विधि तो होता ही है तो प्रयोग विधि में तो यह आ जाएगा साथ साथ करने के लिए जो विधि है वो प्रयोग विधि है अन्यत्र अन्यत्र विहित किया गया और उसको लेकर के एक साथ करता अब उस प्रयोग विधि में कभी दूसरे वेद से दूसरे शाखा से भी आता है वो सारा मिलाकर के प्रयोग विधि बनाते प्रयोग विधि मतलब पूरा प्रैक्टिकल कैसे करना है वो बताएंगे उसमें कहते ननु प्रयोग वचने व सहभाव प्राप्त बोलते ये प्रयोग वचन मान प्रयोग विधि प्रयोग विधि ही सहभाव को प्राप्त कराएगा प्रयोग विधि का प्रयोजन है है ना तो बोलते नु महा बोलते हैं यहां प्रयोग विधि काम नहीं करेगा अब यहां जो है ना ऐसे स्थान पर शंकराचार्य जी के जो वाक्य है भाष्य है उनके साथ विमांस बड़े टक्कर करते हैं क्योंकि अब यह प्रयोग विधि तो उन्होंने मान के रखा है प्रयोग विधि का अर्थ है कि सारे अंगों का मिलाकर के एक साथ करना अब भाष्यकर कह रहे हैं कि प्रयोग विधि से यहाँ नहीं होगा अब वो वो अपने पूरे प्रमाण को मान नहीं रहे नहीं इसीलिए वो नाराज होते हैं ऐसे जगह पे बहुत जोर से वो खंडन करना करते हैं अब उसके कारण बता रहे हैं कि प्रयोग विधि को क्यों नहीं मानना चाहिए प्रयोग विधि तो सामान्य बात है कि सारे अंगों का जान हो गया उसके बाद होता है और उसमें उद्गी भी तो आ गया उपासना भी आ गया उसको छोड़ना कैसे होगा तो उसके साथ जुड़ा हुआ तो जो जो जहां जहां जुड़ा हुआ है सारे को लेकर के हम जो प्रयोग विधि करते हैं तो फिर उसमें उपासना को छोड़ने का कोई तात्पर्य नहीं है ये है लेकिन कहा नैध ग्रूमा ये प्रयोग विधि से भी यहां सहभाग नहीं हो सकता क्योंकि ये जो उपासनाएं कही गई है ये पुरुषार्थ उपासना यानी जो कामना है आपको कामना को प्राप्त करने के लिए उपासना है यह कर्म को पूरा करने के लिए उपासना नहीं है ये इसमें अंदर होता है कर्म में कोई अंश को पूर्ण करने के लिए जो अंग विधि होती है उसको तो करना ही चाहिए लेकिन ये उपासना कर्म के अंश को पूर्ण करने के लिए नहीं है यह उपासना ना करने पर भी कर्म पूर्ण होगा समझ रहे हैं ना इसलिए कर्म में कोई हानि या कोई दोष नहीं आएगा। कर्म अपांग नहीं होगा हा वो करना चाहते कर सकते अब जो ऑप्शनल है उसको आप नियम में बनाएंगे तो फिर ऑप्शनल कुछ रहेगा इन है ना तो ये ऑप्शनल जो ऑप्शनल होना चाहिए अब उसका नियम में कैसे होगा अब नियम में तब होता है ये प्रयोग विधि के हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जिन अंगों का अनुष्ठान ना करने पर कर्म में पूर्णता नहीं होती है उनका अनुष्ठान प्रयोग विधि के द्वारा करना चाहिए और जिनको नहीं करने पर भी कर्म पूर्णता रहती है और विशेष एक्स्ट्रा मतलब उसमें एडिशनली जोड़ दिया गया है एक्स्ट्रा है तो वह एक्स्ट्रा है वो वैकल्पिक है अब चाहे ये तो कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर सकते ऐसा है तो इसीलिए कहते हैं पुरुषार्थत्वाद उपासना नाम कहा यह उपासनाएं जो है ना पुरुषार्थ है क्रतुअर्थ नहीं है यह क्रदुअर्थ होता तो क्रदु के लिए जो जो कहा गया कल जैसा हमने विस्तार से बताया कि क्रदू करने के लिए जो जो कहा गया उन सब का यथावत अनुष्ठान होने से ही उसके फल पूर्ण प्राप्त होगा यह कर्मकांड का नियम है अब वो तो नियम है लेकिन पुरुषार्थ में ऐसा नियम नहीं है पुरुषार्थ में क्या मतलब पुरुषार्थ का अर्थ क्या है कामना पुरुष के द्वारा चाहते हैं क्या चाहते हैं? आपके पास कोई कामना होती है मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए मोक्ष चाहिए भगवान चाहिए फिर चाहिए सब कुछ ना कुछ होता है ये सारे पुरुषार्थ पुरुषार्थ में कोई नियम नहीं है पुरुषार्थ में नियम नहीं है मतलब आप ये चाहो ऐसा कोई कहता नहीं आप चाहता है तो ये करो चाहता नहीं है तो नहीं करो स्वेच्छा मतलब पुरुषार्थ स्वेच्छा से होता है ना हम ये करना चाहते हैं अब आपकी इच्छा हो गई कि मुझे ये करना है वो करना ही है ऐसा हो गया आपको ऐसे स्थिति कहता है कि कैसे करना है वो शास्त्र बताता है ऐसा करो और ये करने से ये फल मिलेगा ये करने से ये फल मिलेगा सारा लिस्ट बता देता है क्या ऐसे ऐसे करने से ऐसे ऐसे मिलेगा इसीलिए ये जो उपासना है ये पुरुषार्थ में है क्रदु में नहीं है क्रदुअर्थ का होता तो छोड़ नहीं सकते थे आप अब पुरुषार्थ का होता तो चाहे तो कर सकते नहीं कर सकते और कर्मों के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप पुरुषार्थ को वहां जोड़ दे जैसा गोदोहन का दृष्टान्त दिया गोदोह ने ये जो बात कही थी तो गोदो गोदोहन पात्र से गो का दोहन जिस पात्र से करते हैं उस दोहन पात्र से जल लाने पर उसको पशु प्राप्त होती है और जो पशु चाहते हैं वही उस विशेष पात्र से जल लाएगा अब बाकी तो सामान्य जो पात्र है उससे लाए दूसरे पात्र से लाए इसीलिए वो कर्म में भी ऐसा होता है अब वो विशेष है विशेष मतलब वो गोदोहन पात्र से जल नहीं लाते हुए अन्य पात्र से जल आनयन करने पर भी कर्म हो जाएगा कर्म में दोष नहीं आए लेकिन गोदोहन पात्र से यदि जल आता है तो पशु उसको प्राप्त होता क्या है अब जब ऐसा कहते हैं तो वो तो करता ही है इच्छा तो करता ही है ना वो तो ये चाहता है तो सोचता ही है अब हम एक साथ कर रहे एक कर्म कर रहे उसमें हमको एक गोली से दो पक्षी हो गया तो अच्छी बात है तो उसके साथ ये भी आ रहे हैं तो उसमें क्या अब पात्र बदलना है बाकी और कुछ करना तो है नहीं कुछ करता तो है नहीं न पात्र तो ऐसे भी रहता ही है और उस बात से जल जाना है तो आ जाएगा करके जो काम ही होते हैं वो तो करेंगे ही लेकिन नहीं करने पर भी कोई दोष अब उसके पास गो दोहन पात्र यदि नहीं है वो नहीं करता है तो भी कर्म पूरा हो जाता है इसलिए चाहने वाला कभी भी चांस को नहीं छोड़ता है वो पूरा चांस में करता है और सभी के सब कुछ मांग रहता है और हम चाहते भी है कि एक साथ दो तीन काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है हमारे खर्चा भी उतना प्रयत्न भी उतना और काम अच्छा हो रहा है तो क्यों नहीं करेंगे तो छोड़ता नहीं है तो उसमें सारे जो है वैश्यवृत्ति रहते हैं व्यापारियों का मन रहता है ना व्यापारी का यही रहता है कि वो दस रुपया खर्च करेगा तो दस बार सोचेगा कि दस रुपया कहाँ कहाँ जा करके सौ बन करके आएगा हजार बन करके आएगा ऐसा सोच कर, सोच करके दस रुपया इन्वेस्ट करेगा और उसके बाद में इंतजार करेगा मतलब वो समय का इंतजार करेगा समय आ करते वैसा हो जाता है ऐसे हो भी जाता है बहुत लोग ऐसे ही करते हैं पहले वो इन्वेस्ट करते हैं और ऐसी जगह इन्वेस्ट करते फिर बाद में धीरे धीरे वो बदलता रहता है तो बदलता हुआ हो जाता है। अब आजकल जो शेयर मार्केट में डालने वाले यही तो खेल करते हैं। पैसा कमाते है मार्केट में डालते फिर रोज उड़ करके देखता रहता है कोई काम नहीं करना है उसको देखेगा और जैसा जैसा मार्केट पता नहीं क्या क्या होता है मुझे पता नहीं कैसे कैसे करते है अब जैसा जैसा इधर उधर बदलते हैं क्या डालते हैं फिर निकालते हैं फिर इधर डालते हैं फिर उधर निकालते, निकालते हैं, कुछ कुछ करते हैं और ऐसे बैठे बैठे उनको लाखों रूपये अपने आप अकाउंट में आ जाते हैं। चुपचाप काम क्या है शेयर मार्केट है बस वो बोलते हैं, वो करता है कुछ नहीं ऐसा होता है इसलिए कामियों के लिए तो एक साथ करना तो होता ही है कोई भी छोड़ता नहीं है किन्तु तो वो वैकल्पिक है तो वैकल्पिक है तो पुरुषार्थत्वाद उपासना प्रयोग वचनों ही क्रद्वर्थान उदगीता नाम, नाम सहभाव ये आप ध्यान दे दो कि ये जो प्रयोग वचन है ना प्रयोग विधि प्रयोग विधि क्या करता है कि क्रदर्थान उद्गी क्रदु के साथ संबंध रखने वाले जो उदगीतादी है उद्गीत तो करना ही है वो क्रदर्थ है लेकिन उद्गी में ओंकार उपासना करना क्रदर्थ नहीं है। ऐसा है उद्गान को तो करना पड़ेगा क्योंकि ओमकार बोलना ही उद्गान है ओमकार का उद्गान होता है तो उद्गान तो करना पड़ेगा लेकिन उद्गान में ओंकार उपासना वो अलग से होती जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं ओम का उच्चारण दिन में कई बार करते रहते हैं लेकिन ओम के उच्चारण को उपासना के रूप में नहीं करते आप वो ऐसे ओम का उच्चारण होता वो अलग है उपासना करना अलग है जैसा प्राणायाम होता रहता क्यों कई लोग बोलते हैं प्राणायाम तो होता रहता है श्वास इधर उधर जाता, जाता है ऊपर नीचे जाता तो वो अलग होता है लेकिन प्राणायाम रूप से प्राणायाम करना अलग होता है और उसी में भी प्राणायाम में मंत्र जोड़ करके करना और भी अच्छा होता है श्वासोच्छ्वास वही तो चल रहा है ऊपर नीचे किंतु उसको आपने दीर्घ कर दिया दीर्घ सूक्ष्म ऐसा कहा योग सूत्र में दीर्घ सूक्ष्म बना दिया और मन को उसमें पूरा लय कर दिया क्योंकि जब प्राण लय होता है मन अपने आप लय होता है प्राणबंधनात लिय दे मनम तो प्राण बंधन से मन लीन होता है आपको कभी भी मन को तुरंत रोकना है तो प्राण को पकड़ो प्राण में ध्यान दे तो तुरंत रुकता है कहीं भी किसी भी स्थिति में प्राण मन एकाग्र होता है क्योंकि मन और प्राणों का बहुत बड़ा संबंध है अवेध्य संबंध है प्राण के शक्ति से मन काम करता है मन के ज्ञान से प्राण में गति मिलती है इस प्रकार दोनों साथ में करते हैं हाँ तो यह कॉन्शियसनेस एनर्जी जैसा होता है इसलिए कहा चले वादे चलम चित्तम निश्चले निश्चले भवेत तस्मा सर्व प्रयत्न न प्राणायाम तथा कुरियात ऐसा कहा चले वादे चलम चित्तम चित्त चंचल कब है जब प्राण चंचल होता है प्राण एकाग्र है तो चित्त एकाग्र हो चले वादे चलम चित्तम निश्चले निश्चलम प्राण को निश्चल किया मन भी निश्चल होता ऐसा होता है तो इसीलिए वो साथ साथ में करते तो वो एक अलग होता है प्राण श्वासो आप कर रहे हैं वो अलग है तो जैसा आप दौड़ते व चलते व श्वास ऊपर नीचे तो होता ही है लेकिन उसमें उपासना करना और उपासना के साथ मंत्र प्रयोग करना जैसा सोहम मंत्र है और अन्य अन्य मंत्र है जो भी मंत्र का, का प्रयोग करते हैं वो मंत्र उसमें होता है ओम नम प्रयोग करते सौहम प्रयोग करते आदि आदि होता है जैसी उपासना वो मंत्र के साथ आप ध्यान दे करके करेंगे उसका अलग होता है इसलिए काम तो वो हो रहा है उपासना अलग है यहां ओंकार का उच्चारण उद्गी रूप से कर्म में होता ही है वो तो कर्म का अंग है वो प्रयोग विधि का अंदर का है लेकिन वहां उपासना रूप से वो नियम नहीं वो वैकल्पिक है करना है तो कर सकते जैसे आप भोजन करते हैं भोजन तो खाना ही है भूख लगे कि भोजन खाएंगे अब भूख में भोजन खाते हैं तो उस भोजन खाने को आप उपासना बना सकते तो फायदा हो गया ना भोजन तो खाना ही है और भोजन खाने को यदि आप उपासना बना दिया तो अच्छा हो गया फिर वो उपासना का भी फल भी लेगा और भोजन का भी सात्विक फल और अधिक फल मिलता तो खाते समय आप ध्यान से उपासना करके उसमें जो मंत्र बोला मंत्र स्वाहाकार आदि मंत्र बोल करके और भाई भै, वैश्वै के ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान करते हुए इत्यादि भाव में अथवा ब्रह्म का ध्यान करते हुए या अन्न भी ब्रह्म अन्न ब्रह्माद तो वो ब्रन्न ब्रह्म है तो ऐसा ऐसा ध्यान करेंगे तो आपका भोजन का प्रयोजन व भूख भी मिटेगा और उसके साथ ध्यान भी होगा साधन भी होगा और शाति वृत्ति भी बनेगी और बाद में आकर के शांत हो जाएगा नहीं तो भोजन करने के बाद गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा नहीं आएगा कई लोग भोजन करने के बाद गुस्सा करते हैं <laughs> वो नहीं होता है तो उपासना करेंगे तो प्रसाद बन गया शांति से करेंगे और उसके बाद मन शांत रहेगा तो भोजन करने के बाद भी पता चलता है कौन कैसा भोजन कर, करता है ना उसी हिसाब से उसका मन बनता है कोई भोजन करने के बाद शांत रहता है कोई भोजन करने के बाद सो जाता है कोई भोजन करने के बाद जो है चलने फिरने लगता है और कोई भोजन करने के बाद ध्यान करता है तो अलग अलग करता है क्यों अब वो भोजन करने के बाद में जो स्थिति होती है शरीर की उसके उसका जो तवस बढ़ जाता है तो सो जाता है और वो तो भोजन करते किस लिए है सोने के लिए <laughs> दिन में आराम करना है ना तो भोजन करके आराम करना है ना <laughs> वो अलग हो जाता है उसका प्रयोजन अलग हो गया ठीक है सोना भी ऐसा आराम करना गलत नहीं है लेकिन भोजन का प्रयोजन आराम उसके नहीं करना उसमें और वृत्ति बढ़ा है उस समय आप आराम से बैठे कुछ ध्यान करें गांग बंद करके बैठे या प्राणायाम करें कुछ भी कर सकता है उस हिसाब से जो भी होगा इसीलिए काम अन्यत्र हो रहा है और प्रयोजन अन्यत्र आ रहा है इस प्रकार से जोड़ने को पुरुषार्थ कहते हैं यदि आपके अंदर ये इच्छा शक्ति है धैर्य है तो ये सब कर सकता है सभी में आप साधनी साधन कर सकते दिन भर हो जाता है आ, तो अभी ऐसा वृद्धार्य परिषद में आएगा वृद्धारण्य परिषद में यहां तक कहा कि आप बीमार हो गया तो उसको भी साधन बना दो है ऐसे पता नहीं हाँ तबीयत खराब हो गई ना तो जुकाम आ गया और बुखार आ गया बुखार आ गया तो ये सोचना है हाँ तो बुखार आ गया तो शरीर गर्म हो रहा है शरीर गर्म हो रहा है तो ध्यान करना चाहिए देखो जो सूर्य का ताप है सूर्य भी तपता है और लोहा भी तपता है दीपक भी तपता है और फिर अभी जो है मेरा शरीर भी तप रहा है तो तपस्या रहे से तपेगा ना जब आप बहुत समय ध्यान करेंगे शरीर गर्म होता है तो वो शरीर अपने आप गर्म हो रहा है तो उसको ताप मान करके तब मान करके ये तपस्या हो रही है मान तो ज्वर हो रहा है तो वो तपस्या है ऐसा करके ध्यान करो तो वो तपस्या का भी फल मिलेगा और ज्वर जल्दी ठीक हो जाएगा वो करके देखना हमने करके देखा है होता है जल्दी हाँ, तुरंत हो जाएगा दो दिन में ठीक हो जाएगा उससे कोई परेशानी नहीं होगी जुड़ रहेगा तबियत देगा लेकिन तबियत के वजह से आपके कोई काम रुकना पड़े ऐसा नहीं होगा बीमार पड़ेगा नहीं ऐसा होता है और पेट खराब हो गया समझ लो अब वो उसके लिए भी ऐसा है पेट खराब हो गया तो क्या होता है लूज मोशन हो गया या कुछ हो गया तो ये सोचना है कि ऐसी सफाई हो रहा है हमारा कुछ पाप कर्म जा रहा है कुछ जो अंदर पाप तो है ही कुछ गया अंदर गलत तभी तो बाहर जा रहा है तो वो सारे साफ करके जा रहा है अभी मैं शुद्ध हो रहा हूं पवित्र हो रहा हूं ऐसा चिंतन करो तो आपको लूस मोशन से भी डिहाइड्रेशन नहीं आ ठीक हो जाएगा जल्दी ऐसा होता है ये वृदारण्य में है आप पढ़ेंगे छह में ऐसी उपासना है ये सारे उपासना है। फिर जैसे कोई मर गया आपके कोई मित्र है कोई बंधु है कोई मर गया तो दुख हो रहा है स्मशान घाट जा रहा है तो वहां भी ऐसा चिंतन करना है ये जो हो रहा है ये तपस्या है हम सब स्मशान घाट जा रहे हैं अभी वो बाद में जो है ब्रह्म में पहुंचेंगे ऐसे ऐसे चिंतन करने के लिए अलग अलग बता दिया अब बहुत सुंदर बताया काम का है सारे तो कहीं भी कर सकता है ऐसा होगा और इसी प्रकार बाकी तो इतना तो वहां बताया है बाकी उसके साथ आप जोड़ सकते हैं क्रोध होता है काम होता है लोभ होता है तो ये सबको फिर बदल बदल करके वो उपासना तो में बदलेगी तो बाद में दूसरा वो आएगा नहीं बाद में आएगा है नहीं ऐसा होगा इसलिए क्रोध आने पर क्या चिंतन करना है कि हमारे जो एक बार क्रोध आ गया तो आपने एक महीना तक जो तपस्या किया वो चला गया एक एक बार क्रोध में इतना जाएगा उतने अमाउंट एनर्जी और इतना आपका वो जो डाउट में जाएगा ऐसे साथ में कहा आप बाद में फिर उसको आपको फिर बढ़ाना पड़ेगा मन को और ऊपर करना पड़ेगा मन का स्तर नीचे आ जा जाता है इसलिए क्रोध नहीं कर आप आयुसा चिंतन करेंगे तो क्रोध नहीं करेंगे और जो एनर्जी वेस्ट जितना एनर्जी वेस्ट होते हैं अब वो भी देखेंगे तो आप उतने एनर्जी से एक दिन जी सकते हैं उतने एनर्जी एक बार क्रोध करने से जाता है उतनी शक्ति जाती है जिसमें कैलोरीज शरीर में जाता है इसलिए क्रोध करने के बाद कई लोग लोग आज का, कामता है कई लोग ऐसे जो वृद्ध लोग क्रोध आते हैं वही पूरे शरीर कामता बहुत समय तक आता और कभी कभी बेहोश होके गिर जाते हैं बहुत सारी एनर्जी उसके चले जाती तो गिर जाता ऐसे कुछ होता तो ये ये सब उपासनाएं हैं इसको जो हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उन सबको बदल करके उपासना रूप में बदल सकता है ये विधान है ऐसे पंजाग्नि उपासना तो आप सुने होंगे पांच अग्नि करने का जो है स्थूल रूप से ऐसे पंजाग्न उपासना यहाँ अलग है ये तो सूक्ष्म उपासना है लेकिन स्थूल उपासना है पांच अग्नि जैसा गर्मी के दिन है एकदम गर्मी का समय है दिन में और एक तो ऊपर से गर्मी है और चारों तरफ अग्नि जला करके बीच में बैठना हाँ पार्वती ने बहुत सारे लोग पार्वती ने भी किया अन्य लोग भी किए पंजाग्नि वो पंजाग्नि करते हैं वैसे तपस्या करते हैं और इस प्रकार के तपस्या होती है और ठंडी के दिन बर्फ में जा करके बैठना ये भी तपस्या है तो इस प्रकार की तपस्या करते हैं तो वो वो सब बाह्य भी होता है आंदरिक भी होता है ऐसा होते हैं और ऊपरिषदों में ऐसे भी कहा गया है कि आपको जो परेशानियां होती हैं उसी को भी तपस्या बना दो यह सब विशेष होता है यानी ये सब, सब पुरुषार्थ है अब करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करें उद्गी उपासना क्रद्वर्थ आश्रया गोदोखनादिव पुरुषार्थानी थी, थी अवोचाम कहते हमने पहले ये तन निर्धारण अधिकरण में सत्ताईसवाधिकरण में इस विषय में यह बता दिया था आपको क्या बताया था कि उद्गीतादि उपासनाएं क्रदर्थ आश्रय होने पर भी ये क्रदुअर्थ आश्रय है ये क्रदर्थ में क्रदो के संबंध कार्य है उद्गी और उसकी उद्गी में ये उपासना है ऐसा होने पर भी पुरुषार्थानी ये पुरुषार्थ वाले हैं फिर भी ये पुरुषार्थ वाले तो क्रदुअर्थ में आश्रय लिया और पुरुषार्थ करना जैसे गोदोहन गोदोहन का दृष्टान दिया तो गोदोहनाधिवत गोदोहनादि के समान होता है आप चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते वो चा मे हमने पहले कहा था यावो चा ये कौन सा लगा रही है वो चाम अवो हाँ? चा मब्द तो कौन सा लगा रहे ये पीछे कौन सा लगा रहा है ये अवोचा कहीं सुना है हाँ? तो अवोचा मा ये लुंग्लकार है लुंग्लकार ब्रू दादू से लुंग्लकार होता है अवोचत ऐसा बनेगा अवोचा अवोचम अवोचावा अवोचा ऐसा होता है तो ब्रू में वच आदेश हो जाता है तो अवोचा ऐसा हमने पहले कहा यह सामान्य भूत होता है वो तो जो अनद्यतन भूत है जो लंग्लकार है उसको आज के लिए प्रयोग नहीं कर सकते वो आज से पहले के लिए प्रयोग करना पड़ेगा जैसे कल हो गया उसके लिए अभवत अगच्छद इत्यादि बोल सकते हैं जो आज भी है कल भी है सामान्य है सामान्य भूत सामान्य भूत लुंग लगा होता है लेकिन लुंग लगा का प्रयोग लोग कम करते हैं कारण यह है कि यद्य भी लुंग लगा का प्रयोग ज्यादा होना चाहिए यह लंग लगा का कम होना चाहिए किंतु रूप बनाने में लंग लगा का रूप आसान होता है लुंग लगा का रूप कठिन होता है क्योंकि तो उसकी प्रक्रिया कुछ अलग हो जाती है इसलिए वो कठिन होता है तो वो इसलिए छोड़ देते उसका रूप नहीं लेकिन नियम के अनुसार ज्यादा से ज्यादा लुंग लगा का प्रयोग होना चाहिए जैसा आज के लिए कहा कल भी सामान्य रूप से कहना चाहते हैं कहीं निश्चित नहीं है तो भी कह सकते हैं तो सब जगह लुंग का प्रयोग कर सकता लेकिन लंग का जो आज नहीं है उसके लिए करना मतलब जो कल हो गया तभी वो कह सकता है। हम मैं कल गया था ऐसा बोलना है तो जो आज गया बोलना है था अगम ऐसा बोलना पड़ेगा मैं गया आज गया ऐसे तो वो सामान्य वही होता है तो कोई कोई रूप सरल है कोई कोई रूप कठिन है जैसे अवादीत वादु बनाएंगे तो अवादीत बनता है तो अब लंग लगा बनाएंगे अवदत बनता है तो सरल होता है वो ये अवाधित बनाना थोड़ा कठिन होता है इस प्रकार से वो रूप के इसमें सूत्र ज्यादा लगते हैं उसमें सूत्र कम लगता है इसीलिए प्रयोग में कम है लेकिन नियम के अनुसार ऐसा होना चाहिए तो इसलिए भाषिकार कहते हैं पुरुषार्थानीति आवोचा हमने कहा था कहादग्धि अप्रतिबंध फलम उस सूत्र में कहा था कि वहां तन निर्धारण नियम यह सूत्र का पूर्व भाग है ये उत्तर भाग दिया था पृथ्वी फलम इसमें हमने आपको यह समझाया था ये कहा। इसके टीका देखिए टीका में दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है दूसरी पंक्ति का अंत में नियमेना नमुच्चीय अंग आश्रयवादितुक्त अनुमान दिया नियम अनु समुच्छीयमान अंगाश्रयत्व उपासनाओं का नहीं है नियम से अंग उपासनाओं को बनाना चाहिए ऐसा नहीं है यह कहने के बाद में वो पूर्व पक्षी अनुमान करता है प्रयोग वजन ऐसा सहभाव प्राप ये प्रयोग वजन के द्वारा सहभावत्व सिद्ध हो जाएगा ऐसा कहने पर उसके उत्तर में कहते हैं विमत उपासना क्रदौ समुचित अनुष्ठेयन जो विमत उपासनाएं हैं उद्गीताधि उपासना जिनके बारे में अब चर्चा हो रही है विमत मन विवाद हो रहा है विविध मत हो गया मतलब एक मत में नहीं है कोई बोलता है कि उपासनाएं साथ में करने चाहिए और कोई बोलता है साथ में आवश्यक नहीं है नियम से करने की आवश्यकता नहीं करना चाहे तो कर सकता इसलिए विमत हो गया विवाद विवादास्पद ऐसे जो उपासनाएं हैं न क्रदो समुचित अनुष्ठे इनको क्रदो में मिलाकर के अनुष्ठान नहीं करना चाहिए यह साध्य है यह सिद्धांत अनुमान कर रहा है क्यों अंग आश्रित भिन्न फल अंग आश्रित होने पर भी ये भिन्न भिन्न फल फल भिन्न है इसका जो फल उसमें मिलना चाहिए वो फल ना ये भिन्न फल है भिन्न फल का क्या अर्थ है इसमें ऐसा है अब देखो जिसमें गोदोहन पात्र का प्रयोग होता है वो याग तो आपको करना पड़ेगा अब दर्शपूर्ण मास याग कर रहा तो दर्शपूर्ण मास याग में जो जो है वो सारा तो करना पड़ेगा और उसका एक पात्र है उसमें प्रयोग होने वाला एक पात्र है गोदोहन पात्र जो गाय को दोहन करने के लिए प्रयोग करता है और उस पात्र से जल लाना जल लाएंगे तो पशु पशु मिलेगा ठीक है तो वो पात्र क्या है वो उसी का उस कर्म का भाग है अंग है उसी के साथ है अंग मतलब मुख्य रूप से नहीं उसका अंग है उसका भाग है अब जो है आप पशु चाहता है पशु चाहता है और पशु चाहता है तो केवल गोदोहन पात्र उठाया और उसमें जल लाया जल लाकर के कहीं हवन कर दिया तो पशु मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मतलब स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है उसका यद्यपि भिन्न फल है उसका लेकिन वो भिन्न फल जो पशु आदि है वो भी तभी मिलेगा जब आप वो कर्म के साथ करके तब उस कर्म में ये अंग रूप से प्रयोग करेगा तो ये भिन्न बल का यह अर्थ है भिन्न बल मन भिन्न कर्म नहीं है फल भिन्न है बस तो जो स्वर्ग मिलने का फल है वो भी मिलेगा और उसके साथ पशु भी मिलेगा पशु तो यहां मिलना है और स्वर्ग में जाके पशु का क्या करेंगे स्वर्ग में पशु चाहिए भी नहीं क्योंकि वहां दूध की जरूरत नहीं वहां अमृत मिलता है तो दूध जरूरत नहीं तो अब यहां इस दुनिया में पृथ्वी लोग में जो दूध है वो हमारे लिए अमृत है तो वो यहां मिलना चाहिए तो पशु यहां चाहिए तो ये अलग फल हो गया वो अलग फल हो गया इस प्रकार से होता है लेकिन कर्म में एक ही है वो कर्म के साथ एक इस प्रकार की स्थिति यहां भी है अब यह उद्दीत उपासना जो उदगाम नहीं करता है वो नहीं कर सकता वो शाम का जो, जो ये इतनी नहीं कर रहा उद्गान नहीं कर रहा और उद्गान भी अलग से नहीं कर सकते आप मतलब आप हम ये उपासना नहीं कर सकते क्यों हम उद्गान नहीं कर रहे और ना उसमें ये उपासना होगा और उपासना कर सकते नहीं होता जो सामगाम जानता है और सावेद के प्रयोग में वो ज्योतिष यज्ञ में जो यज्ञ करता है उसके साथ वो प्रयोग करता है वो प्रयोग जानता है और उस समय जो प्रयोग करते समय उपासना करता है प्रणव और उद्गीत को एक मानकर करके उपासना करता तब उसको ये फल प्राप्त होता हमें क्या प्रयोजन है कि इनका जो नियम है ये हमें मालूम पड़ेगा किस प्रकार का नियम के अनुसार यह चलता है इसका हम प्रयोग कर सकते हैं में अन्यत्र प्रयोग कर कल बताया था ना इसको जानने पर भी वाक्यर्थ ज्ञान होगा बोला था ठीक टीका में सर्वत्र पादाधि संगति वही है इसीलिए कहा गोदोहनाधिपत ये कहा था आगे भाष्य अब जो दो हेदु दिया उन्होंने शिष्टेश समाह दो हेदु दिया था ये इन हेदुओं के बारे में उत्तर देना है ये लिंग प्रमाण दिया था अब लिंग प्रमाण भी बलवान होता है श्रुति प्रमाण साक्षात प्राप्त नहीं है तो श्रुति के बाद लिंग होता है मजबूत प्रमाण है वो तो कहते हैं अयम एवं उपदेशाश्रयो विशेषो अंगानाम तद आलम्बनाम ज उपासना यदि एक कृद्वर्थत्व एक पुरुषा कहते हैं कि यही उपदेश का विशेष नियम है क्या कि ये उपदेशाश्रय उप उपदेश आश्रय विशेषो अंगाना क्योंकि उन्होंने कहा सबका उप, उपदेश एक साथ हो गया है शिष्टेश ऐसा कहा था तो एक साथ होने पर सब एक साथ करना चाहिए कहते हैं कि ऐसा नहीं एक साथ उपदेश होने पर भी जो क्रदु अंग है उसको क्रदु के साथ करना चाहिए क्रदु मैंने यहां के साथ जो कहा गया उसको याद के साथ करना चाहिए और जो ज्ञान से अलग करना है पुरुषार्थ के लिए करना है वो पुरुषार्थ में रहेगा उपदेश एक होने से क्या होता है ऐसा नहीं होता है उपदेश एक होने से सब एक साथ होगा ऐसा नहीं होगा उसके प्रयोग के अनुसार समय के अनुसार उसको बदलत दिया जाता है से सूत्र ने कहा एक साथ उपदेश हो गया तो एक साथ करना चाहिए ऐसा नहीं है ये चाहते। कि उपदेश आश्रय विशेष हो उपदेश आश्रय में जो विशेष है ना अंगानाम तथा आलम्बना जो वासनाना जो अंग उपासना और उसको आलम्बन बना करके जो उपासना है इन उपासना का विशेष यही है क्या यद जो कि एक शाम क्रदुअर्थत्व एक तो क्रदुअर्थ है क्या है उद्गीथ क्रदर्थ है वो क्रदु में करना ही चाहिए उसको और एकेषाम उद्गी उपासना है वो पुरुषार्थ है वो करना है तो कर सकते नहीं करना है तो नहीं कर सकते ऐसा होता है इसीलिए जो नियम बताते हैं नियम में नित्य नियम अनित्य नियम वैकल्पिक नियम ऐसा सब होता है जैसे व्याकरण में भी होते हैं नित्य नियम अनित्य नियम वैकल्पिक नियम ये सब व्याकरण भी होते तो नियम कहने पर सब नियम नहीं होता और कोई कोई नियम किसी के लिए होता है कोई नियम किसी के लिए होता है तो नियम मात्र होने पर सबको सबके लिए होता लेना चाहिए सब नियमों को सभी के लिए नियम होना चाहिए ऐसा भी नहीं होता है और हमेशा होता है ऐसा भी नहीं होता जैसा स्नान करने का नियम है नित्य नित्य कर्म में नित्य कर्म का अर्थ है जो प्रतिदिन आपको अनुष्ठान करना चाहिए उसका नित्य कर्म मानेंगे तो नित्य कर्म में स्नान करने के लिए कहा स्नान नित्य कर्म का अर्थ निरंतर स्नान करते रहेगा ऐसा तो नहीं है स्नान एक बार दो बार तीन बार करेंगे, तो ये जितने बार कहा उतने बार करना है और उससे अधिक करने की आवश्यकता नहीं होती और इसी प्रकार कुछ नियम ऐसे होते हैं साढ़ में एक बार करना होता है उसको भी नित्य नियम ही कहते हैं नित्य नियम है लेकिन साल में एक बार होता है वो जो समय आप जैसे संक्रांति है अथवा कोई विशेष दिन है उसको लेकर के होता है आज जैसा जन्मोत्सव होता है जन्मोत्सव साल में एक बार होगा और वो नित्य है मतलब जब जब, जब जन्मोत्सव आएगा तब तब करना है लेकिन वो हमेशा करते रहने की आवश्यकता नहीं इसीलिए नित्य कहने का अर्थ तो ये नहीं है कि सबको सबके साथ करना चाहिए ऐसा नहीं इसलिए क्रदोअर्थ में पुरुषार्थ में भेद मान करके ही करना चाहिए वो वैकल्पिक ही है परमच लिंग द्वयम अकारणम उपासना सहभाव से श्रुदिन और दूसरी बात यह है कि ये जो दो दो लिंग प्रमाण आपने दिया ये दोनों लिंग प्रमाण अकारणम वो कारण नहीं बनेगा हेदु नहीं बनेगा किसके लिए उपासना सहभावस्य उपासना को साथ में करने के लिए कारण नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा श्रुति नहीं आया अभावि भी नहीं है और युक्ति भी नहीं हमने कहा अश्रुदेश अश्रुदेश श्रुति नहीं है और युक्ति भी नहीं है युक्ति मतलब पुरुषार्थ और क्रदोर्थ को नियत करना है ऐसा नियम नहीं है पुरुषार्थ का कभी नियम होता ही नहीं पुरुषार्थ आपकी स्वेच्छा से और पुरुषार्थ से ही आपका पुण्य पाव बनता है पुण्य पाप तो आपकी इच्छा से बनता पुण्यपाव बनाने के लिए आप जो कर्म करेंगे उसको तो पुरुषार्थ कहते हैं तो इसलिए वो स्वेच्छा से ही होता है करना है तो करो नहीं तो नहीं करो नच न प्रदीप प्रदी प्रयोगम आश्रय का उपसंहारा आश्रिता नाम अपनी तथा विज्ञात और यह भी नहीं है कि प्रत्येक प्रयोग में जो जो प्रयोग एक कर्म में कहा गया प्रत्येक प्रयोग में आश्रय के सामान्य भाव से आश्रय कार्शनीय ना कार्सनीय भाव मतलब साधारण सामान्य भाव से उपसंभारात वो आश्रय को लेकर के उपसंभार करने के कारण यानी उसका निश्चय किया गया है अंत में निर्णय दिया गया इसी के कारण आश्रित नाम अभी तथात्व तो भी वैसा होना चाहिए ऐसा नहीं आश्रय को तो लेना ही चाहिए आश्रय माने जिसके ऊपर अभी होनी है जैसा उद्गी लेकिन आश्रित में ऐसा नहीं है यहां आश्रय तो क्रदुअंग है और आश्रित पुरुषार्थ है इस प्रकार दोनों में भेद हो गया इसलिए अदत् प्रयुक्तवाद उपासना नाम इसलिए प्रयुक्त उपासना नहीं है क्योंकि आश्रित आश्रय के लिए उपासना नहीं है ये आश्रित उपासना भिन्न है तो क्रदु में प्रयुक्त नहीं है प्रयुक्तत्व तो मैंने क्रदु प्रयुक्त नहीं है इसलिए उपासनाओं को अलग से कर सकता है अलग से मतलब आश्रय तंत्राण्य उपासना काम आश्रयाभावे माभुव न तो आश्रय सहभावे न सहभाव नियम अर् तत्सह श्रुधेरे वा कहते आश्रय तंत्राणी अभी ही उपासना कुछ उपासनाएं आश्रय के अधीन होते हैं क्योंकि आश्रय के बिना उपासना कैसे होगी अब उदगीत है ही नहीं तो उपासना नहीं होगी तो आश्रिता आश्रय आश्रय तंद्राणी आश्रय तंत्र मना आश्रय के आश्रित आश्रय में रहने वाले आश्रय के वश में होने वाली उपासना होने पर भी कामम आश्रय अभाव माँ तब तो आश्रय के अभाव में होगा नहीं कामम मतलब वो भले न हो जैसा हिंदी में हम भले न हो ऐसा कहते हैं ना भले हो भले न हो उसके लिए संस्कृत में काम ऐसा शब्द प्रयोग करते तो कामम आश्रया भाव एक अव्यय है भाषा के जो प्रयोग में है ये जो सब प्रोस बोलते हैं उस प्रकार का प्रयोग है तो काम आश्रद भावे बने यथे अब आश्रय भाव को लेकर के ही कर सकता है आश्रय नहीं है तो कैसे करेंगे तो आप ये नियम बोलेंगे आश्रय के बिना आश्रित को करना संभव नहीं है ठीक है आश्रय के बिना आश्रित को करना संभव नहीं तो जब जब आश्रय होगा तब तब आश्रित को करना है यह आ ही जाता है ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। बोलते हैं कि अब जैसा उदगीत नहीं हो रहा उद्गीत नहीं हो रहा तो उदगीत उपासना कैसे करेंगे अच्छा उद्गीत कब होगा जब कर्म करेगा तब होगा तो उदगी तो ऐसा बैठ करके उदगित तो नहीं कर सकते तो उद्गी कर्म का अंग है तो कर्म करते समय वो होगा और वो होते समय ही उपासना कर सकते हैं इसीलिए उसके साथ करना चाहिए ये आप नहीं कर सकते हम तो ये मान रहे हैं कि जब आश्रय नहीं है तो आश्रित नहीं होगा यही कहा कि कामम आश्रय अभाव वाक्य रचना देखिए आश्रय के अभाव में महाभुवन ये माभुवन का मत हो ये बहुवचन का प्रयोग किया ये अभुवन क्या है मांग योगे लुंग है ये मांग योगे लुंग सुना सुना है हाँ वही है तो देखो उधर मा अभूवन या अभुवन है अभूद अभूदा अभुदाम अभुवन लुंग लकार में भूधादू का प्रयोग ऐसा होता है अभूत अभुद अभूदा अभुवन तो माभुवन महाभुवन तो मांग योग महायोग लुंगी है तो आकार का लोभ हो गया वो तो भुवन वो नहीं होगा अभुवन है वो मा, मां मांग योग में लोभ हो गया नतु आश्रय सहभावे ना सहभाव अर्घंती फिर भी कहते ये तो स्थिति ऐसा है जब आश्रय होगा नहीं तो आश्रय में कैसे होगी तो नहीं हो कोई बात नहीं नहीं होना भरे ना हो लेकिन फिर भी आश्रय सहभावे आश्रय के साथ उस उपासना को नियम रूप से करना चाहिए यह आप नहीं कर सकते फिर भी नहीं कर सकते अब करना चाहते तो कर सकते जब आप कर्म कर रहे हैं उपासना करना चाहते तो करो नहीं करना चाहते तो नहीं करो नियम मत बना ऐसा नियम मत बनाओ अब आचार्य जी, जी को जो है ना आचार्य शंकराचार्य जी का जब हम तो सामान्य रूप से देखेंगे तो ऐसा है अब जहां भी कर्म के विधान है कर्म का विधान को तो पूरा मानते हैं जैसा कर्म का विधान है उसमें ऐसा लेकिन उसमें कहीं भी कोई कट्टर नियम मानना आचार्य जी नहीं मानते क्योंकि कर्म को पूरा पुरुषार्थ में रख देते पुरुषार्थ में रखने के कारण आप किसी का कट्टर नियम नहीं बोल सकते ये करना ही चाहिए तो तुम नहीं करेगा तो तुम नष्ट हो जाओगे पापी हो जाएगा ऐसा नहीं करते ऐसा नहीं करना इनका तात्पर्य आप करना चाहते तो करो आपको भला होगा नहीं करना चाहते तो नहीं करो लेकिन कर्म करते समय तो करना चाहिए कर्म करने में आपका नियम नहीं हो सकता लेकिन कर्म करता है तो आपका वो नियम पालन होगा अब जैसा जिस अवस्था में जो करना है वो तो करना है अभी ब्रह्मचर्य है ब्रह्मचर्य का नियम पालन करो सन्यासी या तो संस का नियम पालन करो ये तो करना ही है क्योंकि वो आप उस अवस्था में आ गया लेकिन किसी को पकड़ के कोई ग्रस्त है उनको बोले आप ब्रह्मचर्य का संयासी या कोई भी बनकर के आप नियम पालन करो ऐसा नहीं होगा इसी प्रकार कर्म नहीं करना चाहता है उसको पकड़ करके ला के कर्म कराओ ऐसा नहीं होता कर्म करना है तो करो ये है अब आगे जो अध्याय में ये आएंगे अभी पहले वाला ये ही आएगा वो सन्यास को नहीं मानता वो बोलते सन्यास नहीं होगा सन्यास का आश्रम नहीं है वो पुरुषार्थ का साधन नहीं है सन्यास से क्या पुरुषार्थ मोक्ष का पुरुषार्थ भी नहीं है वो ऐसे ऐसे कहेंगे सारे आ जाएगा अभी इसके बोले तब वो नियम बोलेंगे अभी पुरुषार्थ मोक्ष को पुरुषार्थ मानना चाहे कि नहीं मानना चाहे कर्मकांडी बोलता है मोक्ष को पुरुषार्थ नहीं मानना चाहे कर्म करते रहो बाद में जो होगा होगा वो पुरुषार्थ हो जाता है ऐसे मानते हैं उसके लिए पुरुषार्थ अधिकरण बहुत लंबा अधिकरण आएगा और इसमें अगले जो इसमें दो तीन अधिकरण इस प्रकार के उसके बाद परामर्श अधिकरण आएगा परामर्श अधिकरण में सन्यास को सिद्ध करेगा वो बोलता है सन्यास नहीं है तीन आश्रम से सब कुछ हो जाता है और तीन क्या दो आश्रम मुख्य है वो तीसरा जो है रिटायर्डमेंटता है वो होता ही है वो ऐसा फिर चतुर्थ तो है नहीं घर छोड़ कर के क्यों जाएंगे हम इतने सारे हम जिंदगी भर कमाया सब कुछ किया व्यवस्था किया बाद में जब बुढ़ापे में सब जरूरत है तो जोड़ करके हम संन्यास भीख मांगने क्यों जाएंगे कोई तैयार होता नहीं कोई सोच भी नहीं सकता अब वो कमाता इसलिए है सारा इंश्योरेंस कराता है किस लिए वो बुढापे में आराम से बैठने के लिए और वास्तव में बच्चों को पैदा करता भी इसलिए बच्चों के लिए बच्चे की जिंदगी बन जाए इसलिए बच्चे पैदा करे ऐसा नहीं है वो बच्चे पैदा इसलिए करते हैं कि ये रहेगा तो बाद में हम बुड्ढे हो जाएंगे तब तो हमारी सहायता करेंगे हमको खिलाएंगे पिलाएंगे पालेंगे सब कुछ करेंगे और इलाज कराएंगे सब कुछ करेंगे सेवा करेंगे ऐसा सोच के बच्चों को पैदा करते हैं अब आप कहते हैं उन बच्चों को सन्यास में भेज दो अब कोई माधा पैदा कर अरे हमने तो संन्यास में भेजने के लिए थोड़ी बच्चा पैदा किया तो हम तो अपने सेवा के लिए की तो वो सेवा भी नहीं है फिर वैसा भी नहीं और दूसरा जिंदगी भर किस लिए कमाते हैं ये सब तर्क देंगे वो ऐसा हम आ, कैसे कह सकते हैं अब सन्यास करो सन्यास करो सन्यास नहीं अब जो कुछ करना है घर में बैठ के करना है सन्यास भी घर में आजकल घर का सन्यास बहुत हो गया है घर में भी सन्यास हो रहा है वो तो घर में बैठ के सन्यास कर रहे है। बोलते हैं अब आप कहा जाएंगे अभी यात्रा करना भी रहना भी मुश्किल आप कहीं भी जाके आश्रम में रहो खाना पीना भी ठीक नहीं वहाँ व्यवस्था कमरा भी ठीक नहीं मिलता ए कमरा नहीं मिलता बाथरूम ठीक नहीं वो सब सारी प्रॉब्लम है तो हम कहा जाएंगे फिट करेंगे अगर करेंगे तो भी अपने कमाए हुए पैसे से कहीं अपने लिए अलग कुड़िया बनाएंगे या कोई आश्रम के आ, आ, आश्रम में कुड़िया बनवाएंगे फिर वहां बोर्ड लगा के रखेंगे ये अमुख्य व्यक्ति का कुड़िया है फिर वहां रखेंगे वो बंद रहेगा ऐसे आप हरिद्वार आदि में देखेंगे कई आश्रमों में ऐसा है कमरे बहुत है सब में ताले लगे हुए क्यों अब एक किसी ने पैसा दिया कमरा बनवाया और वो घर में बैठा है कमरा इधर है वो आएगा तभी खोलेगा तब तक नहीं खोलना तो खाली पड़ा रहेगा ऐसा रहता है क्योंकि उनकी इच्छा रहती है कि हमने ये कमाया है अब ठीक है भजन करना भी है साधन करना भी है तो हम अपने पैसे से कमाए करेंगे ये अपना अपना अपना बना रहता है उनका वो तो अपना अपन नहीं छोड़ेगा वो इसलिए है कि उसमें इसने आसक्ति है इसके विषय में कहेंगे वो ये कहते हैं कर्मकांड कहते हैं कि आप जो है ना सन्यास का संस के बारे में मत कहो क्योंकि शास्त्र में ये तो नित्य कर्म करते रहने के लिए कहा अब में अब कर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं ऐसा तो हो नहीं सकता तो हम बच्चों को पैदा किया और धन संपत्ति को एकत्रित किया पूरा गृह सजाया सब कुछ किया अब किसके लिए छोड़ने के लिए नहीं है यह हमारे लिए है। और ये पुत्र लोगो जय पुत्र के द्वारा इस लोगों को जीतना चाहिए अब वो पुत्र चला गया संस में कैसे जीतेंगे इस लोग नहीं होगा इसीलिए वो संन्यास ऐसा संन्यास ठीक नहीं है ये कहेगा वो लंबा उत्तर देंगे तो इस प्रकार से अच्छे अच्छे अधिकरण आएगा तो इसी विषय के आधार पर है कि अभी पुरुषार्थ क्रदर्थ लाया ना तो पुरुषार्थ क्रदर्थ पर ही चलेगा अब वो कर्मकांडी के दिमाग में पूरा क्रदर्थ बैठा हुआ मान जो जो बनाया सब नियम है उसका पालन करते रहना चाहिए करने से सब कुछ होता है वही पुरुषार्थ है तस्मात यथा काममेवा उपासनानि व उपासना इसीलिए इन उपासनाओं को यथा काम ही अनुष्ठान करना चाहिए ये यद्यपि कर्मकांड का विषय है फिर भी हमारे यहां उपनिषद में आया है उपनिषद में आने से उसका निर्णय होना चाहिए आपको उससे ज्ञान होना चाहिए कि यह क्या ऐसा करना है क्या करना है इसलिए यहां निर्णय लिया यद्यपि कर्मकांड उनके लिए जो कर्मकांड करता है उनके लिए उपासना है कर्मावध उपासना है किंतु हमारे लिए ये विषय का ज्ञान होगा इसलिए यथाकामेव उपासना ने अनुष्ठी है उनको भी यथा काम ही अनुष्ठान करना चाहिए ये कहा ठीका है फिर देखिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्ण पूर्ण मुदश्य दे पूर्ण शांति शांति शांति सुमहरा